श्रीमद देवी भागवत महात्मा सूजी कहते हैं मुनिवरों अब दूसरा इतिहास सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्म कहा गया है एक समय की बात है मुनिवर अगस्त जी जिनकी पत्नी लोपा मुद्रा है स्वामी कार्तिकेय पा, के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी कार्तिकेय ने तीर्थ व्रत और दान के महात्म से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएँ सुनाई वे काशी मणिकर्णिका गंगा आदि तीर्थों का महात्मा विशद रूप से वर्णन कर गए इन कथाओं को सुनकर मुनिबर अगस्थ्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा अगस्थ्य जी बोले तारकासुर का, का संहार करने वाले भगवन आप सर्वशक्ति सम्पन्न हैं अब देवी भागवत का महात्मा और उनके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए जिसमें त्रिलोक जन्य नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है स्वामी कार्तिकेय ने कहा ब्रह्मण श्रीमद देवी भागवत के महात्मा को विस्तार से कौन कह सकता है फिर भी मैं संक्षेप से कहता हूँ सुनो जो नित्य स्वरूपा हैं सच्चित आनंद में जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं अतएव मुने इसे देवी को वांग वांगमयी मूर्ति कहते हैं इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रख सकते सुना है विवस्वत मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की ब्राह्मण आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो यह संकल्प करते हुए हवन करने लगे इस विपरीत भावना के फलस्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए उन्होंने गुरुदेव से पूछा जहां आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया राजा की बात सुनकर मुनिवर विशिष्ट ध्यानस्थ हो गए उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्रीहरि की शरण ली मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणित हो गई इस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्युम्न रखा वे मनुपुत्र सुद्युम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानव विद्या के अथाह सागर हों कुछ समय के बाद जब ने युवा हुए तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए किसी समय की बात है देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक बिहार कर रहे थे उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहाँ पधारे मुनियों को देख पार्वती जी लज्जित हो गई संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए फिर भी अपनी प्रेसी भार्य पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते शुभ दुम्न सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी एक समय की बात है वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया उसे पाने की इच्छा जाग उठी वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी तब वह स्त्री बुध के साथ हाथ विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी कुछ समय व्यतीत होने पर बुध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुर्वा को उत्पन्न किया बुध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए एक दिन उसे अपना पहला वृतांत याद आ गया स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणापन्न हो गई सब बातें विदित हो जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए और उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनके आराधना में लग गए